जयो प्रभु श्री कृष्णचेतनिया प्रभुनियानंदा श्रीअद्व गधाधार श्रीवासातिरभक्तृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा राम, राम राम हरे हरे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 पांडवों से विदा ले रहे हैं तो युदेश्वर महाराज जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जब से श्री कृष्ण ने हमें साथ दिया तो कहीं राजा गण जो है वो शत्रु बन गएंगे श्री कृष्ण के इसलिए तुम्हें श्री कृष्ण को आगे तक छोड़ना चाहिए तो अर्जुन जो है वो भगवान को छोड़ने गए तो कहाँ तक हमें विमान को छोड़ना चाहिए नदी तालाब तक इसी प्रकार से भगवान का रथ जो है वो चल रहा है तो कुरु कुरुजांगल पंचाल सूरसेन कुरु क्षेत्र मत्स्य मत्स्य देशों से होता हुआ भगवान श्री कृष्ण का रथ जो है जा रहेगा तो हर देशों के राजा ने भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया सम्मान किया भगवान का और अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो भगवान को भेंट अर्पित की जिस जिस देश में भगवान गए गुजरे हैं उस समय वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी वो आपस में यही कानापूसी करती थी कि धन्य ये द्वारकावासी धन्य इनकी पत्नियाँ कि जो लोग नित्य इनका दर्शन करती है इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के निकट पहुँचे उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नाम के शंख को भजा दिया वैसे तो भगवान करीब नहीं थे बहुत दूर थे द्वारका से लेकिन इस शंख की एक भाव था कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक जाती थी और फिर भगवान बजावे तो फिर तो बात ही अलग हो जाए तो जब भगवान ने शंख बजाया तो ये आवाज़ द्वारका में चली गई उस समय तो द्वारकावासी प्रसन्न हो गए कि हमारे प्रभु अब द्वारका आने वाला है जिससे अगर कोई मर गया हो और उसमें पुण्य जान आ जाए जीवित हो जाए ये दशा होगी द्वारका वासियों की उस समय जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियाँ आती हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के विरह में अपने गहना आभूषण छोड़ दिया था तो उन्होंने भी जो है सुंदर सुंदर गहने आभूषण पहने श्रृंगार किया अब महाराज जब भगवान द्वारका पहुँचे तो उस समय जो भगवान के बराबर वाले थे भगवान उनसे गले मिले और जो भगवान से छोटे थे उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया और जो बड़े थे उनके चरणों में भगवान ने प्रणाम किया अपनी माता जी से मिले पिता जी से भगवान मिले और भगवान एक साथ सोलह हजार एक सौ रूप बनाकर अपनी पत्नियों के भवन में चले गए सोलह हजार एक सौ रूप धारण कर कर भगवान अपनी बेटियों के पास चले गए एक लाख तिरतर रूप धारण कर कर भगवान अपने बेटों से मिले छप्पन करोड़ तो यदुवंशित है उन सबसे भी भगवान एक समय मिले जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने भी लीला की थी जब भरत जी महाराज जी सबको लेकर गए थे चित्रकूट पर गए थे तो उस समय राम जी सबसे मिले एक ही समय में भगवान राम सबसे मिले किसी को ये नहीं पता लगा कि हमसे बाद में मिल रहे हैं, एक ही समय में सबसे मिले थे भगवान तो श्री रामचंद्र जी भी लीलाधारी है पर भगवान अपनी लीलाओं को उस भाव को छुपा कर रखते थे क्यों छुपा कर रखते थे क्योंकि रावण ने मनुष्य से मृत्यु मांगी थी तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे मिले यहां तक कोई कर्मचारी भी हो साफ सफाई करने वाला भी होने द्वारका में उन तक से श्री कृष्ण प्रेम से मिले हैं क्या अब महाराज हुआ यह कि शौनक जी ने जी महाराज जी से पूछ लिया बोले प्रभु ये बताओ कि परीक्षित का क्या हुआ अब सूर्यजी महाराज जी को याद आ गया बोले हां विबालक जो है माता के गर्भ में क्या थे सुरक्षित थे आज जैसे ही परीक्षा महाराज जी का जन्म हुआ तो परीक्षा महाराज जी जन्म ते पलाटी मारकर बैठ गए जो बच्चे को गोद में लेने जाए बच्चा मुस्कुरा घूर घूर कर देखें यह भी नहीं है यह भी नहीं है ज्योतिष आ गए ज्योतिषों ने बच्चे की जन्म कुंडली को देखा ज्योतिष ने कहा युद्धेश्वर महाराज ये बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसकी परीक्षा लेता है इसलिए इस बालक का नाम होगा परीक्षित बोलो परीक्षत महाराज की परीक्षत होगा ये मां के गर्भ में मर गया था अश्वत्मा के ब्रह्मास्त्र से पर भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की इसलिए इस बालक का नाम विष्णु होगा ये ईश्वाकू के सम्मान प्रजा पालक होगा कैसे जनता का ख्याल करेगा राजा ईश्वाकू के सम्मान जनता को पालेगा श्री राम जी के सम्मान सत्य प्रतीक जो कह दिया उसे पूरा करना है ये राम जी के अंदर बहुत बड़ा गुण था अब जैसे कि जब विभीषण जी अपने मंत्रियों के संग जब श्री राम जी की शरणागति हो गए तो प्रभु राम ने तुरंत जो नीभीषण को तिलक कर दिया कि जाओ आज से तुम लंका के राजा हुआ है उस समय जो है वो सुगरीवादी ने कहा प्रभु अब तक तो लंका पे चढ़ाई भी नहीं हुई है और कुछ हुआ भी नहीं है और आपने इसे लंका का राजा बना दिया और अगर रावण आपके शरणागति में आ गया फिर क्या करोगे तो भगवान ने कहा ठीक है मेरा भाई भरत अयोध्या की राजगति पर बैठा है जब रावण मेरे शरणागत हो जाएगा तो मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा सत्य प्रतीक जो कह दिया है उसे पूर्ण करना है ये भगवान राम के सम्मान इस बच्चे में गुण होगा राजा शिवी के समान शरणागतों की रक्षा करने वाला राजा शिवी ईश्वा को वंशी राजा हुए हैं एक समय राजा शिवि अटारी पर खड़े थे कबूतर आ गए बाज उसके पीछे तो राजा शिवि ने विचार किया कि अगर मैं इस बाज को मारता हूं तो पाप हो जाएगा क्योंकि बाज का आहार ही क्या है कबूतर